श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग नरेंद्र नाथ का प्रथम आगमन और परिचय नरेंद्र नाथ को देखने के लिए श्री रामकृष्ण देव की व्याकुलता उसके चले जाने पर उसे पुनः देखने के लिए मेरा मन चौबीसों घंटे इतना व्याकुल रहता था कि मैं कह नहीं सकता कभी कभी मन में ऐसी वेदना होती थी मानो अंगोछा निचोड़ने की तरह कलेजे को कोई बहुत जोर से निचोड़ रहा है उस समय मैं अपने को संभाल नहीं सकता था दौड़कर बगीचे के उत्तर की ओर के झाऊतला में जहाँ कोई नहीं जाता था जाकर अरे तू चला आ तुझे बिना देखे मैं नहीं रह सकता इस तरह चिल्ला कर रोता था बहुत देर तक इस प्रकार रोने पर मन कुछ शांत होता था लगातार छह मास तक वैसा ही होता रहा दूसरे लड़कों में भी किसी किसी के लिए मन में ऐसी व्याकुलता होती थी किन्तु नरेंद्र के लिए जैसी व्याकुलता होती थी उसकी तुलना में वह कुछ भी नहीं थी नरेंद्रनाथ को प्रथम दिन दक्षिणेश्वर में देखकर कर श्री रामकृष्ण देव के मन में जिस प्रकार अपूर्व भाव का उदय हुआ था उसमें से कुछ छिपाकर उन्होंने हमसे उस प्रकार कहा था इसे हम बाद में विश्वस्त सूत्र से जान पाए थे श्रीयुक्त नरेंद्र ने एक दिन बातचीत के सिलसिले में उस दिन प्रसंग उठाकर हमसे कहा था गाना तो मैंने गाया उसके बाद ही श्री रामकृष्ण देव एकाएक उठकर मेरा हाथ पकड़कर अपने कमरे के उत्तर की ओर के बरामदे में मुझे खींच ले गए उस समय शीतकाल था उत्तरी हवा रोकने के लिए बरामदे के खम्भों के बीच बीच टट्टे घिरे हुए थे इसलिए वहां भीतर जाकर कमरे का दरवाज़ा बंद कर देने से कमरे के भीतर या बाहर के किसी व्यक्ति को देखा नहीं जा सकता था बरामदे में प्रविष्ट होकर श्री कृष्ण देव द्वारा दरवाज़ा बंद कर देने पर मैंने सोचा संभवतः एकांत में मुझे उपदेश देंगे परंतु उन्होंने जो कुछ कहा और किया वह, वह कल्पनातीत है एकाएक उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया उनके नेत्रों से आनंदस््रु की धारा बहने लगी और पूर्व परिचित की तरह मुझे परम स्नेह से संबोधित करते हुए कहने लगे तो इतने दिनों के बाद आया मैं तेरे लिए किस प्रकार प्रतीक्षा कर रहा था तू सोच भी नहीं सकता विषयी मनुष्यों के व्यर्थ के प्रसंग सुनते सुनते मेरे कान जले जा रहे हैं मन की बात किसी से न कह सकने के कारण मेरा पेट फूलता जा रहा है आदि आदि वे कितनी ही बातें कहने लगे और रोने लगे दूसरे ही क्षण मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और देवता की तरह मेरे प्रति सम्मान दिखाकर कहने लगे मैं जानता हूँ प्रभु आप वही पुरातन ऋषि नर रूपी नारायण हैं जीवों की दुर्गति दूर करने के लिए आप पुनः संसार में अवतीर्ण हुए हैं इत्यादि